आप सबका देर कार्यक्रम में स्वागत है जैसे कि अभी अपना कार्यक्रम यहाँ पर चलता है हर गुरुवार को चौथा वर्ष है जब से कार्यक्रम में नियमित रूप से प्रति गुरुवार के रात्रि करती हूँ बिल्कुल अनौपचारिक माहौल में मित्रता और उन सब आते हैं और जो कार्यक्रम होता है उसमें एक बात बहुत स्पष्ट है कि हम सब लोग साधक हैं इसमें क्योंकि गुरु के आगे है मैं अपना वो जो काश्मीर शिव दर्शन का साहित्य है उसके अनुकूल साधना करने का जो कर तरीका है उस पर प्रकाश उनके आगे से डालता चलता हूं और यह तय है कि जो भी आश्रम अर्ष गतिविधि होती हैं उन गतिविधियों में कोई भी हम पूरी तरह से सिद्ध या योगी हो जाएंगे इस बारे में कुछ भी कहा जाना संभव नहीं है लेकिन एक बात तय है कि आश्रम दिशा जरूर देता है हर साहित्य हर आध्यात्म की विधा इंसान को जीने की दिशा देती है चलना स्वयं को होता है समय इस बात पर कर निर्भर करता है कि हमारा धर्म कितनी तीव्र इच्छा है तो उस दिशा में आगे बढ़ने की मां तो इस बात का नहीं है कि हम तेज गाड़ी में बैठ के यात्रा कर रहे हैं या भीमी गाड़ी से या पैदल गाड़ी से महत्व तो इस बात का है कि हमारी दिशा क्या है अगर हम उल्टी दिशा में यात्रा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम गंतव्य कभी पहुंचेंगे नहीं अगर हमारी दिशा सही है तो देर से सही है लेकिन हम सही दिशा में पहुंचे हैं इसलिए किसी भी आध्यात्मिक गतिविधि का जो मूल उद्देश्य होता है वो किसी को हाथ पकड़कर गंतव्य तक पहुंचाने का नहीं होता वरण एक दिशा देने का होता यहां पर हम जो काश्विश्वर दर्शन का अध्ययन करते हैं इसमें जो दशा मिलती है वो अभ्यत शिव दर्शन के हिसाब से मिलती इसमें जो दशा मिलती है उसमें हमें अपने दैनिक जीवन में जो कर रहे हैं जैसे रह रहे हैं जैसे कपड़े पहन रहे हैं जैसे घर परिवार दुकान व्यवसाय जो चल रहा है इसमें हमको कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं होती न कोई विशेष किस्म का कोई कपड़ा पहनना है न कोई कोई सदस्यता ग्रहण कर ली है न किसी किस्म को का कोई खर्चा करना है मत सिर्फ इस बात का है कि हम अपनी नजर बदलें अपने विचारों की दिशा बदलें बस किसी को बाहर से इस बात की खबर ना भी हो लेकिन हम स्वयं अपने आप से सबसे ज्यादा परिचित हो समाज में हमको कोई तो कितना बहुत अच्छा कहता हो हम जानते हैं हम कैसे समाज में कोई बहुत बुराई भी करें हमारे लेकिन हम जानते हैं हम कैसे तो हमारे सत्य को हमसे ज्यादा कोई है। स्वयं को सत्य को इंसान स्वयं सबसे ज्यादा जानता है और वहीं पर हमको तो बदलना है जब हम स्वयं की नजर में वो कार्य कर रहे हैं जो ईश्वरी कार्य है जो श्री कार्य है और जो श्रेय है जैसे अध्यात्म बोलता है कुछ चीजें प्रेय है, हैं और कुछ श्रेय है य वो है जो मन कहता है कि करो संसार की दिशा है श्रेय वो है जो अंतरात्मा कहती हेतु की करो और वो संसार से विपरीत दिशा है जैसे हम काश्मीर शिव दर्शन में हमारे ब्रह्मांड का विस्तार एक चक्कर के रूप में देखते हैं एक सर्कल के रूप में देखते हैं उसमें जो केंद्र है वो शिव या चेतना सर्वोच्च ईश्वरीय चेतना और जो परिधि है वो संसार है और जो आ रहे हैं वो ईश्वर को शिव को संसार से जोड़ते हैं इनका विकास होता चला जाता है और ये चक्र बड़ा होता चला जाता है परिधि की दिशा में दौड़ने वाले व्यक्ति के साथ एक छल होता है सतत छल होता है जब वो किसी परिधि के करीब पहुंचता है तो उसे लगता है कि बस ये मंजिल आ जाए तो मेरा आनंद मिल जाएगा लेकिन वो जैसे ही वहां पहुंचता है उसे एक नई परिधि दिखाई देने लगती उसके बाद और उस नई परिधि की ओर फिर भागना शुरू कर देता है अब उस नई पर्धि की ओर भागने के बाद किसी तरह उस कर पर पहुंचते ना पहुंचते उसको फिर एक और बाहर नहीं पर्दी करते क्योंकि यह तय है कि हर चक्र के बाहर एक नया चक्र और उस बड़े चक्र के बाहर एक और बड़ा चक्र संभव है इनकी सीमा अनंत है केंद्र वही एक बिंदु स्वरूप शिव वही है शिव पूर्ण स्थिर है चक्र घूम रहा है लेकिन केंद्र कभी नहीं घूमता केंद्र स्थिर है सारा चक्र खूब दिखाई देता है केंद्र कभी दिखाई नहीं देता केंद्र बिंदु स्वरूप है कभी दिखाई नहीं देता सदा स्थिर होता है और कितना भी बड़ा चक्र हो केंद्र उसका एविडेंट होता है वही होता है अदृश्य होता है स्थिर होता केंद्र की ओर की यात्रा का एक अंतर एक ठिकाना है एक मंजिल है जहां पर किस जाते वो वो यात्रा समाप्त हो जाएगी लेकिन परिधि की ओर जाने वाली यात्रा उसका कोई अंत नहीं क्योंकि हर परिधि के बाहर एक बड़ी परिधि दिखाई देने लगती है यही कारण है कि जब हम कभी उद्देश्यों की बात करें तो एक आदमी भूखा मरता हो तो ये सोचेगा कि आज मेरे को अगर दस रुपए मिल जाए तो मैं कुछ खा दू अगर उसको बीस रुपए मिल जाते हैं तो उसके बाद में सुधर चलो कल का भी दाम हो जाएगा लेकिन जब उसको और ज्यादा मिलते तो कुछ तो इसका कहीं संग्रह करके रख दू परसों का भी काम हो जाएगा और जैसे जैसे उसके पास वो संग्रह बढ़ता चला जाता है वो सोता है कि संग्रह से कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि मेरा और आगे आगे का काम होता चला जाए और ये प्रक्रिया वहां तक सीमित होती खाने पीने रहने मकान कपड़े तक तो छोटी सी बात थी लेकिन इसके बाद भी वो प्रवृत्ति कभी अंत नहीं अगर आपके पास दस लाख करोड़ रुपए भी होंगे तो भी आप सोचोगे आप ये नया काम शुरू करिए तो नए काम को शुरू करने की प्रवृत्ति अधार्मिक है इसलिए अधार्मिक है कि हमारे मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होने के बाद उस दौड़ में शामिल होने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि वेद में कहता है कि हे देव मुझे अन्न दे मुझे यश दे मेरे दुश्मनों का नाश कर, और मुझे ब्रह्मवर्चस्व से संपन्न करना यह चार मांगे हैं हमारे देवता से वैदिक मांग होती है कि है देव मुझे अन्न दे सबसे पहले तो मुझे रोटी कपड़ा मकान दे क्योंकि अगर मेरे पास इस चीज की व्यवस्था नहीं होगी तो मैं निश्चित रूप से किसी आदत में कार्य को करने में अक्षम बन तो मुझे अन्न दे सबसे पहले अन्न प्रतीक है हमारी दैनिक आवश्यकता हो कि हमारे जीवन की जितनी आवश्यकताएं हैं वो अन्न है कपड़ा चाहिए रोटी चाहिए एक रहने की जगह चाहिए यश दे जीवन मेरा यशस्व क्योंकि अपयश पाकर मेरे हृदय में शांति कभी नहीं मेरा लख तो यश मिलेगा एक यशस्वी जीवन होगा तो उस जीवन में मैं गर्व से जी सकूंगा शांति से जी सकूंगा और लोगों के बीच में सम्मान रह सकूंगा मेरे दुश्मनों का नाश करा, इसके आगे जो आवश्यकता हैं, वो समाप्त तो होगी है हमारी रोटी कपड़ा मकान की और यश की ये हमारी आवश्यकता पूर्ण हो गई अब इसके बाद में आध्यात्मिक आवश्यकता शुरू मेरे दुश्मनों का नाश कर मेरे अंदर लालच पनप रही है घृणा पनप रही प्रतिस्पर्धा पनप रही है लोगों से आगे बढ़ने की उससे ज्यादा धन कमाने की इच्छा उत्पन्न हो रही है उससे ज्यादा आगे बढ़ने की इच्छा उससे ज्यादा स्वस्थ होने की उससे ज्यादा सुंदर दिखाई देने की इच्छा हो रही है तो ये मेरे सारे दुश्मन इन दुश्मनों का नाश इस समस्त दुश्मन है मेरे जो मुझे तेरी और आने से रोकते क्योंकि ये इतने प्रबल है दुश्मन कि इन दुश्मनों के रहते मैं तेरी और नहीं मेरा मन सदा लालच में भरा रहता परिग्रह कर है। ये भी कमा लू ये कमाल लू ये खा लू ये भोग लू इतना इकट्ठा कर लू तो जो इकट्ठा करते तो उसको पीछे करके फिर आगे हाथ लाकर खड़ा हो जा। जाता है रोज भीख मांगने को खड़ा ये दे दे ये वो दे दे और जब दे देता तो उसकी धरख के फिर हाथ खाली करके आ जाता है ये तो कभी हमारी मांग कभी पूरी हो नहीं पाती और यही हमारे दुश्मन प्रतिस्पर्धा है क्रोध है ईर्षा है वैमनस्य है घृणा है ये सब चीजें हमारे दुश्मन तो है देव मुझे अन्न दे मुझे यश दे और मेरे जीवन को यशस्वी बनाने के बाद मेरे शत्रुओं का नाश कर और फिर मुझे ब्रह्म वर्चस्व से संपन्न बना फिर तू मुझे अपना स्वरूप उगाड़ दे फिर मेरे सामने वो सब पर्दे खोल दे मेरे आंखों के सामने जो माया के पर्दे पड़े हैं उनको हटा दे और मुझे तेरे दर्शन दे तेरा सच्चा स्वरूप बता कि तू कैसा है और फिर मैं तुझे पाऊं तुझे प्यार करूं तेरे चरणों में अपने आप को समर्पित कर दू तो ये चार मांगे जो है अति आध्यात्मिक है गुरुदेव ने हमको भेजा था ब्रह्मावली नाम का एक तीर्थ जहां पर त्रिवेणी संगम है तीन नदियों का राजस्थान में अति जंगल है घनिष्ठ जंगल के बीच में उन्होंने वैदिक कुछ ऋचाएं पढ़ने को दी थी और दो ऋचाओं का मतलब यही था जो मैं अभी आपको बताया वैदिक ऋचाएं हैं जो अभी अपने पढ़ी ऋचाएं मूल स्वरूप में याद नहीं है लेकिन मैं आप कहीं डायरी में लिखी है किसी समय आपको बता जरूर सकता हूं मैं ये अर्बुद देव से प्रार्थना यह हमारी जनरल वो भावना है एक सामान्य भावना है जिसके आधीन होकर हम इस आश्रम में आते हैं बैठते हैं इसकी एक और विशिष्टता है कि यह किसी विशेष धर्म विशेष के लिए नहीं है ये हिंदुओं के लिए है या किसी और विशेष धर्म के लिए ना किसी विशेष संप्रदाय के लिए शिव के लिए है शास्त्र के लिए वेषणों के लिए है ऐसा भी कुछ है ये सबके लिए ये इंसान के मानव मात्र के लिए विदेशी हो स्वदेशी हो किसी भी देश का रहने वाला हो किसी भी जाति धर्म का हो स्त्री हो पुरुष हो सबके लिए समान होना है ये ठीक वैसा है जैसे सूर्य प्रकाश देते वक्त न यह सोचता है कि यह चोर है न यह सोचता है कि पापी है न ये सोचता है कि धर्मात्मा या संत है सबको बराबर से प्रकाश देता है ऐसे ही ज्ञान का प्रकाश सबके लिए सर्वदा उपलब्ध है और आध्यात्मिक प्रबलता भावना है कि कोई कैसा भी हो जहा जहां खड़ा है उसके लिए केंद्र की के ओर या ईश्वर की ओर जाने की एक राह सदा उपलब्ध है आप परिधि में कहीं भी खड़े हो कोई ना कोई आरा है कोई ना कोई ताड़ी है कोई ना कोई रास्ता है जो आपको केंद्र की के ओर ले जाएगा तय आप कहीं भी खड़े हो चाहे कितने पाप करे हो, चाहे कितने पुण्य करे हो, चाहे जहां खड़े हो चाहे मन में किसी भी भावना हो और इस बात को अश्विशिवदर्शन ने बड़ी अच्छी तरह से समझा कि भिन्न भिन्न किस्म की मानसिकता के लोग होते हैं भिन्न भिन्न अर्हता के योग्यताओं के लोग होते हैं इसलिए एक है श्यांभव उपाय जो अति निकट है केंद्र के अति निकट है पूर्व जन्म के संस्कार से उनकी दिशा केंद्र की ओर पहले ही है और वो केंद्र की ओर जाने के लिए मात्र कुछ कदम की दूरी पर रह गए उनके लिए है शाम्भव उपाय जो अपने सतत सच्चे स्वरूप का चिंतन करते हुए अंतिम गंतव्य को पा सकते हैं अपने स्वरूप को प्राप्त हो सकते अब समय के साथ धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएगा कि अंतिम घंटे को जाना क्या है स्वरूप को कैसे पाया जाता है और उसको पाए जाने के बात क्या होता है या उसको पाए जाने से हमको कौन सा फायदा मिलता है इन बातों की चर्चा हम आश्रम में कई बार कर चुके हैं लेकिन तो समय आने पर धीरे धीरे और करते रहेंगे जब भी कोई नए लोग नए सदस्य आते हैं तो हम कुछ ना कुछ प्रारंभिक बात जरूर बताते हैं ताकि वो इस आश्रम की भावना से परिचित हो सके और हम भी स्वयं सोचते हैं कि हम सब लोग भी जितनी बार बार बार बार बार उन चीजों का पुनः पुनः स्मरण करेंगे तो हमारे हृदय में वो भावना पुष्ट होती चली जाएगी जिस भावना के आधीन हम आश्रम को संचालन करते हैं जीवन जीने के दो तरीके होते हैं एक है जीवन को सुंदरता से जीने और एक होता है जीवन को पूर्वता से जीने जब हम जीवन को सुंदरता से जीते हैं तो हृदय में मोहब्बत पैदा, पैदा होती है करुणा पैदा होती है प्रकाश पैदा होता है आनंद पैदा होता है लोगों के प्रति हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक हो जाता है लोगों के प्रति हमारी नकारात्मक भावनाएं दूर हो जाती कुछ लोग बुरे हैं उनमें कुछ बुराइयां हैं कमियां हैं लेकिन वो भी इसी केंद्र से निकले हैं। कुछ लोग दुर्जन हैं लेकिन वो मात्र करुणा के पात्र है दया के पात्र है उन्हें निश्चित रूप से अभी आवश्यकता है दिशा देने की दिशा दर्शन की वो लोग घृणा के पात्र नहीं है मात्र तो करणा के पात्र हम अपने स्वयं की दिशा बदलने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि स्वयं ही कहीं अहंकार के गुलाम बन जाए अगर हृदय में मोहब्बत होगी तो अहंकार हो ही नहीं सकता क्योंकि अंधेरा और उजाला एक कमरे में एक साथ नहीं रह सकता जहां अहंकार है वहां पर अंधेरा जहां प्यार है वहां पर उजाला है तो अंधेरा उजाला एक साथ तो रहना संभव नहीं है इसलिए निश्चित रूप से हृदय में जहां प्यार है मोहब्बत है दूसरों के प्रति सद्भावना और करुणा है वो सर्वे भगवंत सुखिना की भावना है और सर्वे भगवंत निराया की भावना है तो वहां पर हृदय में किसी के प्रति प्रतिस्पर्धा और वैमन से नहीं सकती और यही है इस जीवन का सौंदर्य सुंदरता से जीवन जीने का मतलब यही है कि हम अपने हृदय के अंदर प्यार मोहब्बत करुणा दया दूसरों के प्रति सहिष्णुता उनके प्रति सद्भावना इन भावनाओं को लेकर जिए और इसी के विरुद्ध एक चीज है जीवन को कुरूपता से जीना बाहर से आप कितने भी सुंदर हो सकते हो स्प्रे पाउडर लगा के घूम सकते हो खूब अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े पहन के घूम सकते हो लेकिन उसके बाद भी हमारे हृदय के अंदर एक कलुषितता जन्म दे सकती एक ऐसी कलुषिकता जो होती है जिसमें हमारा हृदय हमेशा तनाव भरा रहता हमारी मानसिकता हमेशा स्ट्रेस में थी दिमाग एकदम तनाव रहता क्यों तराव रहता उसने ऐसा क्यों कर दिया उसने ऐसा क्यों बोल दिया उसने मेरा मेरी शांति क्यों भंग कर दी उसने मेरा हृदय में क्यों चोट तो पहुंचा दी उसने मेरे बिजनेस को चोट पहुंचा दी उसने मेरी प्रतिस्पर्धा कर दी कुल मिला हम लोगों के प्रति असहिष्णुता से भरे लोगों को प्रति क्रोध से भरे होते उनसे प्रतिस्पर्धा करते हो बड़े तो वो क्रोध प्रतिस्पर्धा असहिष्णुता और दूसरों पर आरोप आलोचना इसमें हम कभी कभी बहुत रस लेते हैं, किसी की आलोचना में बहुत आनंद आता है यही है जीवन क्रूरता से जीव जीवन को चेहरा बिगाड़ के चेह। जीत सचमुच में बाहर का चेहरा हमारा कितना भी सुंदर हो हमारा भीतर का चेहरा कुरूप हो जाता है हमारे चेहरे पर काले कूट जाते हैं और जब हम सुंदरता से जीते हैं हो सकता है हमारा शरीर कुरूप हो हम काले हों हमारे चेहरे पर निशान हों, बद्दे कैसे हम दिखाई दे रहे हैं? लेकिन उससे जीवन के सौंदर्य पर कोई फर्क नहीं क्योंकि तो हमारा जीवन अगर हम सुंदरता से सुंदरता से जी हैं तो जीवन का सौंदर्य हमारे लिए किसी शारीरिक सौंदर्य से कहीं ज्यादा मन सौंदर्य कीता की कोई कीमत नहीं तो हम यहां पर जो आश्रम में जो मूल भावनाएं हम जो चर्चा करते हैं उसमें हम जीवन के सौंदर्य की चर्चा करते हैं जीवन को सुंदरता से जीने की चर्चा इसमें एक शिव सूत्र नामक एक ग्रंथ है जो सतोत्तर सूत्रों के द्वारा हमारे पूर्ण ब्रह्मांड के ज्ञान को समेटता है मात्र सतोत्तर सूत्र उसमें आरंभिक सूत्र हैं शाम्भा पाए के जो बताते हैं कि अंतिम शिखर क्या है जहां पर जाया जाता है या केंद्र क्या है वो तो केंद्र किधर है केंद्र की दिशा किधर है कोई बता सबसे पहले बोलता हुआ चैतन्य मात्मा जो आपकी अपनी चेतना है वही आत्मा यानी परम सत्य है अल्टीमेट ट्रूथ है अंतिम सत्य अंतिम गंतव्य है फिर सब तरीके से घूम फिर क्या हो वही केंद्र है परिधि में आप कहीं भी खड़े हो सत्य की खोज करोगे तो उसी एक बिंदु पर पहुंचोगे इधर से भी शुरू करोगे तो यही आओगे इधर से भी शुरू करोगे तो यही आओगे इधर से शुरू करोग यहीं आओगे इधर से भी शुरू करोगे तो यही आओगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी आओगे तो यही आओगे और आध्यात्मिक तरीके से भी आओगे तो यहीं आओगे यानी कुल मिलाकर अगर सत्य की खोज बिना किसी पूर्वाग्रह के की जाए फुल कमिटमेंट से की जाए तो निश्चित रूप से हम वहीं पर पहुंचते हैं जो वास्तविक सत्य लेकिन अगर हम पूर्वाग्रह से करते हैं तो हम मान के चलते हैं कि सत्य का स्वरूप ऐसा होगा तो फिर सत्य कभी भी अपने आप को नहीं क्योंकि हमने मान लिया कि ऐसा कभी हम कहते हाथ में डमरू होगा कभी वह हाथ में बंसी दिखाई देती हमारे को कभी हम कहते सत्य भगवान दर्शन देंगे तो इसी रूप में देंगे तो वो हमारे अपने अंदर की भावना है एक रूप बना रखा हमने लेकिन सचमुच में सत्य ये सब हमारी भावनाएं हमारे विचारें हैं हमारी कल्पनाएं हैं सचमुच में सत्य उससे भी ज्यादा सुंदर है हमारी किसी सुंदर से सुंदर कल्पना से भी ज्यादा सुंदर है क्योंकि वो सुंदरता का स्रोत आनंद का स्रोत बिना किसी पूर्वाग्रह के अगर हम सत्य की पूरी प्रतिबद्धता से खोज करते हैं तो हम उसी सत्य पर पहुंचते हैं जो विज्ञान में पहुंचता है इसलिए हम बोलते हैं चेतने आत्मा जो चेतना है हमारी वही अंतिम सत्य हम कहेंगे यह क्या है कि है ना वो बाहर से करना मोबाइल है या कहा से बना वो बाहर प्लास्टिक है कुछ लोहा है कुछ एल्यूविनियम है कुछ तार है कुछ रबर है अब उसको हम हाँ विश्लेषण करते चले जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स हैं कुछ एटम्स हैं उसके अंदर मालूम पड़ेगा कि हमारे को न्यूक्लॉन्स है प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन है उसका भी विश्लेषण करें तो आज के वैज्ञानिक विश्लेषण का बोलता है कि उसके अंदर हैं, जिन पर द्वारा कि सब कुछ बनता है उन सबके अंदर भी कुछ स्ट्रिंग्स हैं और वास्तव में वो स्ट्रिंग्स क्या है ऊर्जा का संगनीभूतिकरण यानी कुल मिला के हम कहां पहुंच गए ऊर्जा वैज्ञानिक कहते हैं कि पदार्थ नाम की कोई चीज है ही नहीं दुनिया में जो कुछ ऊर्जा और हम क्या बोलते हैं कि जो शास्त्र लोग हैं वो क्या बोलते हैं हमें संसार कुछ नहीं शक्ति है शक्ति ऊर्जा शक्ति कोई अलग चीज नहीं है और ये बोलता है कि चैतन्य है तो चेतना ही ऊर्जा है ऊर्जा क्या स्वामी चेतना चेतना से ही ऊर्जा अब उस चीज को हम कई बार आपको भिन्न भिन्न तरीकों से भिन्न भिन्न उदाहरणों द्वारा ये आपके हृदय में बात को स्थिरता से समझा देंगे समझ में आ जाएगी कि चेतना ही ऊर्जा चेतना ही शिव चेतना ही संसार और हम अपने आप को अगर एक है कि हम अलग है भगवान अलग है तो हमारा सोचना गलत है अगर एक कार का टायर सोचे कि मैं अलग हूं और कार अलग है तो फिर क्या है वो टायर अलग कर दो स्टीयरिंग अलग कर दो ब्रेक अलग कर दो इंजिन अलग कर दो फिर कार का है उसमें है ही नहीं कहीं लेकिन अगर कार को देखना है तो उसको सबको सम्मिलित करके देखोगे जब हम वो कार दिखाई दे रहे कार अपने आप में कुछ नहीं है अगर वो सबका सम्मिलित स्वरूप नहीं किसी एक चीज को भी हटाने से वो चीज ना तो कार बन जाती ना जो बचता है वो कार रह जाती बल्कि कार उस सबका सम्मिलित स्वरूप इसलिए हम भी उस ब्रह्मांड के हिस्से हैं हमारे बिगर ब्रह्मांड नहीं हो अगर हम ब्रह्मांड से मेरे को हटा दो तो ब्रह्मांड नहीं दे जाएगा ब्रह्मांड सब कुछ का एक सम्मिलित स्वरूप इसलिए हम अपने आप अलग और ईश्वर को अलग करके नहीं देख ये बात जो अपन कह रहे हैं ये अब है ना फिजिक्स भी बोलने लगता है यही बात भौतिक शास्त्र भी बोलते कि हमारी अपनी जो चेतना है वही वास्तविकता है जो कुछ भी घट रहा है जो दिखाई दे रहा है वह हमारी चेतना का ही अंश पिछले करीब करीब 90 पंचानवे साल के अंदर विज्ञान ने जो प्रवृत्ति करी है क्वांटम फिजिक्स आया है रिलेटिविटी की थ्योरी आई है उन चीजों को जो वैज्ञानिक पढ़ाई की जिन्होंने जो समझते हैं वो जानते हैं कि उन्होंने चेतना के स्वरूप को सिद्ध कर दिया और तो वो भी इस बात का निश्चित रूप से कह गया कि हम जैसे न्यूटन कहता था कि ब्रह्मांड में सब कुछ है हम देख सकते हैं ऑब्जर्व कर सकते हैं बोला ऑब्जर्वर की तरफ नहीं हो तुम खुद भी उसके हिस्से हो इसलिए खाली ऑब्जर्व नहीं कर सकते तुम खुद उसके हिस्से इसलिए हम अद्वैत भावना जब पढ़ते हैं तो बड़ी स्पष्टता से समझ में आता है कि मैं मान लो एक कार का एक पुरजाऊं तो मेरे बगैर कार नहीं है स्टीयरिंग हटा दो, तो फिर बोले कार चला, कैसे चला के बता कैसे चलाए तुम कार स्टेयरिंग के बगैर कार चल ही नहीं है तो हम सब उतने ही महत्वपूर्ण हिस्से हैं ब्रह्मांड और हमें से हर एक हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा और उसको जुड़ने के बाद ही ब्रह्मांड का इस। इसलिए अगर स्टेयरिंग इस बोले कहीं मेरे को कार से झगड़ा है या बोले कि मेरा टायर से झगड़ा है मेरा ब्रेक से झगड़ा है ब्रेक बोला मेरा क्लश से झगड़ा है वो तो मेरा विरोधी है हैं विरोधी क्यों क्या ब्रेक और एक्सीटर एक साथ नहीं बात? लेकिन दोनों ही एक ही मशीन के जरूरी हिस्से हैं दोनों के एक दूसरे के बार कोई अस्तित्व तो नहीं अगर ब्रेक नहीं लगा सकते तो एक्सीटर किसी काम में और गाड़ी एक्सीट नहीं करती तो ब्रेक का कोई उपयोग नहीं इसलिए दोनों एक दूसरे के अनुपूरक हिस्से हैं ऐसे ही हमारा समाज है जिसके अंदर हम और वो लोग जिनके हमारे से विचारधारा नहीं मिलती कुछ लोगों के विचार हमसे नहीं मिलते वो हमारे विरोधी हो जाते लेकिन वो भी उसी ब्रह्मांड का उसी समाज का उतना ही जरूरी हिस्सा है जितना कि हम उन लोगों को मानते हैं जो हमारे मित्रहीन के गले में हाथ डालते हुए जो हमारे सुख दुख के साथ आए हमारी दृष्टि बदलती है इससे हमको सोच हमारा ही बदलता है कि सचमुच में हम कभी कभी सोचते हैं ये हमारे अपने अपने लोग ये सब पराए पर आए ये हमारे स्वदेशी विदेशी है, ये हमारे जात के प्रजाति हैं हमारे कई ऐसे विचार हैं जो भेदपूर्ण व्यवहार पैदा करते हैं लेकिन जो शिव दर्शन है वो अभेद की दृष्टि पैदा करता है जिसको बोलते हैं विश्वात्म भाव जिसमें मुझे महसूस होता है कि हम सब एक हैं मेरा ही विकास है मेरे चेतना का ही विकास है जो पूरा ब्रह्मांड मुझसे अलग कुछ भी नहीं कुछ चीजें वो ऐसी हैं जो मेरे तरफ आ रही हैं, कुछ हैं जो मेरे से दूर जा रही कुछ वो जो हैं मुझे सुख दे रही कुछ मुझे दुख, दुख महसूस करा रही लेकिन सबके बावजूद वो सब कुछ इसी ब्रह्मांड का एक आवश्यक हिस्सा है और सबके विगत की ब्रह्मांड अधूरा है तो हम पढ़ते हैं वहां से शुरू करते हैं चैतन्य माध्यम कि यह संसार का अंतिम सत्य वही चेतना है उस चेतना के अस्तित्व का विकास ही जो कुछ दिखाई दे रहा है और जब चेतना थी अस्तित्व था जो बिंदु स्वरूप था जब चक्र नहीं था लेकिन बिंदु था शिव था संसार नहीं शून्य ने सोचा मैं संसार बनाऊं, उसने अपने विमर्श से संसार बनाया जैसे एक चित्रकार कभी भी चित्र बनाने के पहले उस चित्र को मन में बना दिया एक कवि कविता लिखने के पहले उसके मन में कविता जन्म लेती है फिर उसका प्रसव होता है फिर वो कागज पर उतरती है एक चित्रकार के मन में चित्र उभरता है फिर उसका जन्म होता है और वो कागज पर उतरता ऐसे ही उसके हृदय में एक ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और वो उस ब्रह्मांड को उसने इतने बड़े केनवास को अब फर्क क्या है कि हम बाजार में जाएंगे भैया एक कागज देना एक रंग की डब्बी देना हम रंग बनाएंगे चित्र बनाएंगे या मुझे पेन देना कागज देना कविता काग़ लिखूंगा तो कागज पेन हम बाहर से बुला सकते हैं यह नहीं मिले तो इंदौर से बुला ले। लेकिन वो कहां से बुलाएगा जो बिंदु स्वरूप था अस्तित्व स्वरूप और जिसको इस ब्रह्मांड को बनाने की इच्छा हुई तो उसने अपने ही स्वरूप को ब्रह्मांड के इसे भगवान के दर्शन करना हो तो मात्र आंखें खोलो। जो कुछ दिखाई दे रहा है चश्मे से और चश्मे सहित सब कुछ भगवान है भगवान की अलग से कोई कल्पना मत कर रहा क्योंकि तो आपको एक हाथ में तिनका भी लोगे तो वही ईश्वर है वही शिव है वही भगवान है वही अल्लाह है जो कुछ भी नाम लेना चाहो उससे एक तिनका भी वही अस्तित्व का अंतिम रूप और दीवार भी है चटाई भी सब कुछ और जीव जंतु भी और मनुष्य वो क्यों कि उसने जब इस ब्रह्मांड को बनाया ये तो तय है कि बना जो कुछ रचना दिखाई देती है उसका एक रचनाकार होता ही है अगर इस कमरे में आप आओ और आपको एक पेंटिंग दिखाई देता आपने देखा किसने बनाई क्योंकि एक रचना है तो रचनाकार जरूर होगा तो इतनी बड़ी रचना है तो उसका रचनाकार तो है जब उसका रचनाकार है तो उस रचना को उसने कहां से बनाया अब उसको हम कह सकते उसने फलाने वाइल पेंट से बनाया वाटर कलर से बनाया लेकिन उसने किससे बनाया उसके पास अगर कुछ था तो उसका अपना विमर्श उस स्वयं के सिवाय इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था जब उसने स्वयं से ही सब कुछ बनाया अपने ही स्वरूप का विकास करा और खुद से ही सब कुछ बनाया चाहे सूरज चांद सितारे हो चाहे जमीन झरने हो चाहे आदमी हो कुत्ता बिल्ली हो सब कुछ जब उसने अपने से ही बनाया तो इसका मतलब क्या है तो कि जो कुछ दिखाई दे रहा है वो शिव है तो उसने खुद से ही बनाया अब जैसे पेड़ एक जरा सा हम अंकुर दिखेगा कि पीपल के पन के पेड़ का एक इतना सा अंकुर दिखाई देगा लेकिन जब विशाल वृक्ष बन जाता है तो पत्तियां आपस में टकराते वो तो यह नहीं जानती कि, कि हम एक ही जड़ से निकले हैं एक ही बीज से निकले हैं एक ही हमारा मूल है लेकिन वो कभी कभी आपस में टकराती रहती लड़ती रहती वैसे ही हम लोग आपस में टकराते लड़ते रहते हैं लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उसी केंद्र से हमारा विकास होगा उसे केंद्र से हमारा जन्म हुआ और हम उसके बाद में विकास विकसित होते होते कभी कभी बहुत दूर चले एक मां के दो बच्चे कभी कोई विदेश में रहता कोई इस देश में रहता ऐसे ही हम भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल गए लेकिन उसके बावजूद हमारी जड़ एक है एक ही बिंदु है जिस बिंदु से हम लोग अपना जन्म लिया है तो यह हमारी मूल भावना है मूल सिद्धांत है और जो कुछ दिखाई दे रहा है जहां की दिखाई दे रहा है संसार में ये पंखा चलने की आवाज आ रही है ये ट्यूबलाइट जलने का प्रकाश हो रहा है यहाँ पर बैठे बैठे एक वातावरण बैता हो रहा है वो वातावरण वो वा, वा अंतरिक्ष वो प्रकाश वो आवाज ये सब कुछ जो दिखाई दे रही है ये वो चेतना का ही आनंद है ये चेतना का ही लग्धक झांकी है जो कुछ झांकी दिखाई दे रही है चाहे वो बाहर जाने के बाद में आपको नर्मदा जी का दृश्य दिखाई दे चाहे चौक बाजार का दृश्य दिखाई दे जो कुछ दृश्य दिखाई दे रहा है वो सचमुच में उसकी प्रभु की झांकी है उस झांकी के अंदर जब हम सौंदर्य को देखते हैं तो मन में अपने आप विस्मय पैदा होता है एक सूत्र है हमारा विस्मय यो योग भूमिका जो सचमुच योगी है वो इस संसार को देखकर विस्मित होता है कैसा विस्मित होता है जैसे छोटे से बच्चे को पहली बार हवाई जहाज दिखाओ और वो जब हवाई जहज उड़ता है तो बच्चा कितना ताली बजाता खुश हो जाता है उसके मन में आनंद की लहर उड़ जाती कि कितनी सुंदर चीज है एकदम आई हुई उड़ गई हमने हवाई जहाज देखा स्कूल में आकर दूसरे बच्चे तुमने देखा हमने हवाई जहाज देखा है ना वो बड़ा खुश हो जाता है उसके मां बाप से लिपट जाता है और वो आनंद से विभोर हो जाता है उसके आनंद क्या? आप वर्णन नहीं कर सकते उसको कितना आनंद मिला और वैसा ही आनंद योगी को मिलता है हर दृश्य को देख हर दृश्य को देखता है जब वो सड़क पे चलता है लोगों को देखता है प्यार करते देखता है झगड़ते देखता है हर दृश्य में उसको आनंद मिलता कभी उसके हृदय में प्रतिस्पर्धा नहीं आती किसी के अंदर उसको देखेगा किसी का बहुत सुंदर मकान तो उस मकान के सौंदर्य को देखेगा उसके मन में ये भावना नहीं आती अरे सले ने दो नंबर के पैसे से बनाया है की चोरी के पैसे से बनाया है इस वो को इतने धंधा कहां से लग गया इसने क्या उसको उससे मतलब नहीं है उसको उसके सौंदर्य से मतलब है उसको उस सौंदर्य उसके हृदय में, में न तो प्रतिस्पर्धा है न ईर्षा है न किसी तरह की वेमानस है उसके हृदय में मात्र आनंद ही आनंद है और सबके प्रति सहानुभूति करना प्यार मोहब्बत है तो उसको तो उस सौंदर्य से मतलब है एक सुंदर सा गुलाब का फूल भी उसको आनंद से है और उसको खूब सारा बाग बगीचा सुंदर हो नर्मदा जी का दृश्य हो लोगों के सुंदर सुंदर मकान सुंदर सुंदर गाड़ियां चल रही सड़क पर तो उसको सब में सौंदर्य दिखाई देने यही सुंदरता से जीना, यही है सु, सुगमता से जीना, यही है ईश्वरीय राह वही राह है जिस राह पर हम व्यमनस्थता नहीं होते कट्टरता की यहां कहीं जगह नहीं है, हमारे जो अद्वैत दर्शन है इसमें कट्टरता की जगह हो भी नहीं सकती जैसे उस दिन जो उपस्थित है शायद जानते हमने एक बात की थी गुरु नानक देव थी उपवास के दिन अगर वहां पर एक उनका गांव का गरीब आ गया कि मेरे लड़की की शादी है आप सब लोग पधार ठीक तो आप जाओ तैयारी करो हम आ रहे तो सब अपने शिष्य ने, ने बोला सारा आज तो अपना सबको उपवास है अगर उपवास तो आते रहेंगे उसकी लड़की की शादी कोई रोजो नहीं है तो ना कट्टरता की कई जगह नहीं हम तो करें ना भोजन उसके यहाँ प्यार से गरीब बुलाने आया तो क्यों नहीं जाए उसके घर हम तो उसके घर जाए उसके घर प्यार से भोजन करें और उसमें उस गरीब के आनंद को कहीं गुना बढ़ा दिया कि गुरु नानक मेरे घर आए उनने भोजन किया अगर हम मना करते थे कि मेरा उपवास है उसका दिल टूट जाता उसके दिल को तोड़ने का पाप किसी भी उपवास के पुण्य से बड़ा है तो हम बड़े पाप के भागी क्यों मना अरे उपवास करना होगा तो अगली पूर्णिमा पर कर लेंगे इस पूर्णिमा को छोड़ो तो महत्व कट्टरता का नहीं है महत्व तो बड़े दिल का है जिंदा का है खुश का है लोगों से प्यार मोहब्बत करने का महत्व तो इस बात का नहीं है कि हम कितने अड़ियल है अब अब कहे गए प्रसाद आया आपका आज तो मेरा उपवास है, है उपवास लेकिन ये भी तो देखो कि वो कितनी मोहब्बत से दिया जा रहा है कितना प्यार से आपके लिए दिया जा रहा है बनाया जा रहा है महत्व तो उस उपवास करने इतना इतना बड़ा होता तो महत्व तो नहीं है उस उपवास का कि आप उस कट्टरता से किसी का दिल तोड़ो मूल भावना उपवास की यह होती कि हम आत्मनियंत्रण करते सीख हमको अपने जीवन पर लगाम लगाते आ जाए कि आज नहीं खाना मतलब नहीं खाना लेकिन हमारे हृदय में ऐसी कट्टरता नहीं आ जाए कि किसी का दिल दुखा दे। तो चाहे उपवास हो चाहे त्यौहार हो चाहे हम कोई उत्सव मनाए कहीं गलती से कहें हम ऐसा कर्म ना कर बैठे उससे किसी दूसरे का दिल दुख जब हम किसी का दिल दुखा देते हैं कट्टरता कट्टरतापूर्वक और हम अपनी बात को इस तरह स्थापित करते हैं कि हम धार्मिक बात कर रहे हैं तो यह ऐसा धर्म ध्वजी व्यक्ति कभी कोई धार्मिक नहीं हो सकता उसका धर्म से कोई रिश्ता वो धर्म की विपरीत दिशा में जा रहा है बावजूद उसके वो घटना का पात्र नहीं है लेकिन उसको दिशा की जरूरत और हम सबको दिशा की जरूरत हम सब में कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कुछ खोटे छिपी इसलिए हम सबको दिशा की जरूरत है और ये गुरुदेव के आगे से जो हम यहां पर बातें करते हैं जो काश्मीर श्वेदर्शन बात करते हैं ये हमको दिशा दिखाती इंगित करती ये दिशा थी ये श्रेय है प्रेय तो वो है जो मन कहता है कि कैसा करो लेकिन श्रेय वो है जो हमारे अंतरात्मा कहती है कि करो कभी कभी हमारा मन करता है ये चीज उठा लो कोई नहीं देख रहा है ये तो प्रेय है मन कहता है कि चलो ले लो काम में आएगी लेकिन श्रेय तो ये है कि उसका सच्चे मालिक को पहुंचा दे फालतू पड़ी चीज की पता नहीं किसकी चाहे हमारे काम की हो लेकिन श्रेय तो ये बात है कि सचमुच में जो खोज रहा होगा पता नहीं वो उसने खोदी होगी जिसने उसके पास पहुंचा दे कोशिश करें खोज लो तो श्रेय वो है जो हमारे अंतरात्मक खेती की सत्य है लेकिन प्रे वो है जो हमारा मन कहता है की तात्कालिक लाभ के लिए कुछ ना कुछ ले लें तो हमेशा ये प्रिय की राह छोड़ के आधार से हमको श्रेय की आर दिखा इसलिए बोलते हैं कि नए महात्मा बलहीने लगते हैं। बलहीन व्यक्ति को आत्मा का लाभ नहीं मिला क्यों नहीं होता कि सचमुच में श्रेय की राह पर चलने के लिए हिम्मत की जरूरत होती क्योंकि आपको दिशा उल्टी करना पड़ेगी बहाव की उल्टी दिशा में चलना है सारा संसार केंद्र से दूर की तरफ भाग रहे हैं और आप अगर केंद्र की तरफ भागोगे तो लोग तुम पे हंसेंगे किधर जा रहा है ये तो जवानी में इसको अध्यात्म की क्या समझ में आ गई इस उम्र के अंदर आश्रम में क्यों जा रहा है ये तो बुढ़ापे का काम है निश्चित रूप से जब आपकी दिशा संसार से उल्टी होगी तो आप पर लोग हंसेंगे कभी कोई ताने मारेगा क्योंकि यह तो निवृत्त हो गया ये तो पहुंचा आदमी है आप व्यंग भी करेंगे लेकिन इन सब चीजों का हमारे अंदर पर इतना ही असर होगा कि हम कहेंगे ईश्वर करे तुम्हें भी राह दिखे, ईश्वर करे भगवान करे परमेश्वर करे कृपा हो जाए तुम पर भी अनुग्रह हो जाए, कि तुमको भी सच्ची राह दिख जाए हमारे हृदय में मात्र करुणा जाती है कभी उनके प्रति व्यम न सका लेकिन करुणा जाती है कि सचमुच जो हो सके तो तुम्हें भी राह दिख जाए और उस पर तुम्हारी भी तुम पर भी उसकी कृपा हो जाए तो शायद तुमको भी वो एक प्रकाश दिख जाएगा जिसको तुम खुद चाहोगे ललित हो जाओगे उसकी तरफ के क्योंकि वो एक सुंदरता से जीवन जीने का तरीका है अब हम कुछ एक दो श्लोक को ले देते हैं जो हम सतत यहाँ पर पढ़ते चले आ रहे हैं हालांकि वो भर बीच में से हैं इसलिए हो सकता है आप जो नए आए इकाई उनको ठीक से ना समझ पाओ लेकिन कोई बात नहीं उसको धीमे धीमे वो सब चीज की पकड़ हमको होती चली जाएगी पिछली बार अपन ने जो तीसरा मिशन विभूति निशंध पढ़ना शुरू किया था इसमें तीन निशंधे इस पर लकारी का नामक ग्रंथ पढ़ रहे हैं अभी हम उसमें तीन निशंधे हैं और इसका तीसरा निशेंध हम विभूति निषंद पढ़ते हैं विभूति निशंध के पहले हम दो निशंध पढ़ चुके हैं पहले निशंध में हमको स्वरूप दिखाया जाता कि किस प्रकार का स्वरूप है संसार का एक स्पंद यानी कि पहली जो केंद्र से चलने वाला एक वाइब्रेशन था जिसके द्वारा संसार का निर्माण हुआ उसका स्वरूप कैसा है यह हमने प्रथम निशंध में पढ़ा था यह सुनमेश निमेश आप भी हम जगह तक लयदेव उत्तम शक्ति चक्र विभव प्रभवम शंकरम स्तुमा जिस के उन्मेश से यानी जिसकी आंख खोलने से उसके हृदय में इच्छा पैदा हुई और उसने आंख खोली संसार का विकास हो गया और उसी के उन्मेष निमेश के द्वारा इन्हें आंख बंद करने और खोलने से संसार का विकास और प्रलय हो जाता है अब ये जो शिव करता है जिसने जो किया था हम कहते तेरह करोड़ तेरह अरब साल पहले संसार बनाया, वो हम आज भी सर क्योंकि हम शिव से अलग तो ही नहीं अपन अभी समझ चुके हैं कि शिव के हिस्से हैं शिव ने हमको नहीं बनाया हम भी शिव ही हैं उसी का हिस्सा है एक कार सच्चे रूप से कह सकता है कि मैं कार हूं क्योंकि मुझसे अलग कार ही नहीं स्त्री में कह सकता है कि मैं कार हूं क्योंकि मुझसे अलग कार ही नहीं एक वे भी कह सकता मैं भी कारूं और सब सत्य बोल तो मैं भी कह सकता हूं कि मैं शिव मैं गलत नहीं बोल रहा हूं तो मैं भी वो काम कर रहा हूं जो शिव करता उसे तेरह अरब साल पहले भी किया होगा लेकिन हम आज भी करते हैं कैसे कर रहे हैं कि जैसे ही मैं किसी चीज के प्रति उन्मुख होता हूं मैं उसके सृष्टि करता हूं जैसे अभी मैंने कागज उठाया तो मैंने कागज की सृष्टि जैसे ही चश्मा उठाया तो चश्मे की सृष्टि होगी जैसे ही मैं उसके ऊपर एक श्लोक पढ़ने जा रहा हूं उस श्लोक के सृष्टि होगी लेकिन जैसे ही इसको मैंने रखा इसकी इसका नाश हो गया विनाश हो गया या प्रलय हो गया अब मैं जब दूसरा काम हाथ में लेता हूं तो उसके सृष्टि होगी तो एक घटना और दूसरी घटना फिर तीसरी घटना एक घटना का जन्म या उसकी सृष्टि फिर उसकी स्थिति जब उस घटना को हम मूर्त रूप लेते हैं तीसरा उसका संहार जब हम अगली घटना के लिए पहली घटना को समाप्त करते लें जैसे मेरे को पढ़ने की इच्छा हुई तो सबसे पहले मैंने कहा मेरा चश्मा कहां है तो चश्मे की सृष्टि करी नाक पे चढ़ा लिया ये उसकी स्थिति हो गई अब मैंने कहा किताब कहां है चश्मा का संहार हो गया अब मेरा ध्यान किताब पर जाए किताब की सृष्टि गई। आप किताब पढ़ने लगा एक किताब की स्थिति हो गई तो मेरे को बातें समझ में आने लगी कि क्या लिखा है लेकिन जैसे ही किसी ने आवाज दी मेरे किताब की प्रदय हो किताब लेकिन आप उस व्यक्ति के सृष्टि हो गए जिसने मुझे आवाज दी मैं उसके ओर उन्मुख हो गया तो हम जहां जहां उन्मुख होते हैं वहां घटना का निर्माण होता है और वो घटना हम उसको निर्मित करते हैं हमारे चेतना उस घटना को निर्मित करते और जो भिन्न भिन्न घटनाएं हैं है, उनके बीच एक तार है वह है चेतना का तार हमारी अपनी कॉन्शियसनेस या चेतना का तार जो इन घटनाओं को जोड़े रखता है वरना एक घटना बीत जाने के बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाता हमारा जीवन उन घटनाओं का क्रम है जैसे एक माला है उसमें अगर तार कहीं से भी टूटा तो मन के बिखर जाएंगे एक भी नहीं रहेगा साथ ऐसे ही अगर चेतना का तार टूटा तो जीवन लेकिन जब तक वो चेतना का तार है जब तक जीवन घटनाओं पर घटनाएं होती चली जाती है और उन घटनाओं को घटनाओं से जोड़ते चले जाते हैं, और वो घटनाओं की माला बनती चली जाती और वही हमारा जीवन है तो हम भी वो सष्टी स्थिति संहार का, का काम करते हैं और एक तो उपाय है कि उन दो घटनाओं के बीच में अगर हम देखें तो उस तार के दर्शन हो जैसे हमने अगर उद्राष्ट्र की माला बहन रखी है और देखना है कि भैया तुमने काये में टाकी इसको सोने में चांदी में टाकी है कि सोने में टाकी है या सूद का धागा है तो हम दो धागों दो मनकों के बीच में देख सकते हैं कि भैया क्या है अंदर कि अंदर सोने का तार है या चांदी का तार है या सूद का तार है तो देखना हो तो कहां देखते हैं दो मनकों के बीच में इसी तरह कैसे दो घटनाओं के बीच में जब देखेंगे तो पाए का तार दिखाई देगा चेतना का तार जब भी दो घटनाओं के बीच में हम ध्यान केंद्रित करेंगे तो हमको उस चेतना का दर्शन हमारा तो चेतना को देखने का ही है उद्देश्य हम जानना चाहते हैं समझना चाहते हैं दिशा पकड़ना चाहते हैं चेतना हम चाहते हैं कि उस दिशा में हम चलें जिस दिशा में केंद्र है तो हमको कुछ ना कुछ उपाय चाहिए प्रैक्टिकल उपाय चाहिए तो इसलिए एक घटना के बीच में जब दूसरी घटना पैदा होने लगती है और पहली घटना खत्म होने लगती उसके बीच में हमारा अगर ध्यान है तो हम धीमे धीमे उस चेतना के सत्य को पकड़ लेते ये योगी लोग करते हैं ये प्रकार की क्रिया है योग की क्रिया है कभी कभी हमको क्या होता है कि छीन आने लगती है तब आती क्या लगता है आप पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी बॉडी देर तक ऐसे ऐसे करते रहते फिर आखिर में तो छीक आ जाती है या फिर नहीं आती है ना लेकिन जिस समय में आपकी छीक आने वाली है उस समय में अगर आपका पूर्ण ध्यान अपनी चेतना पर लगे, क्योंकि उस समय आपका संसार पर कभी ध्यान रहता ये नहीं सोचता कि आज कितने पैसे किसी को देना है कि आज वहां जाना है कहीं नहीं ध्यान रहता उस समय आप शास्त्र भूमिका पर आड़ूड़ रहता उस समय आपका ध्यान समस्त संसार से हट जाता तो ऐसे किसी क्षण पर जब आप ध्यान केंद्रित करते हैं उस समय अपने आप को उस छिप को देखने की कोशिश करते हैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होते बल्कि उसको देखने की कोशिश करते हैं। एक कदम रखा पिछला कदम उठाया उसको आगे रखा फिर पिछला उठाया एक कदम को रखा और पिछला उठाया इसके बीच के अंतराल के क्षण पर अगर आप ध्यान केंद्रित करते तो ऐसे किसी भी दो घटनाओं के बीच के क्षण पर जब ध्यान केंद्रित किया जाता है कि योग्य क्रिया है तो इस क्रिया से धीमे धीमे आपको उस सत्य के और दर्शन होते चले जाते सत्य के दर्शन कर सकते जिस प्रकार के दो मधुमों के बीच में हम धागे के दर्शन करते हैं, तो हमारी सृष्टि स्थिति संवाद की गति हमेशा चलती रहती है ये सुनमेश निमेशा भी हम जिसके आंखें खोलने और बंद करने मात्र से संसार का प्रलय और जन्म हो जाता है तम शक्ति चक्र विभव प्रभावम शक्ति चक्र यानी ब्रह्मांड के विभव प्रभव यानी उसके स्रोत के मालिक या उसके श्रोत शंकरम स्तमो शंकर को या शिव को में प्रणाम करता हूं तो ये हमारा पहला श्लोक है इसका स्पंद इस कार्य का जो हम पढ़ते हैं ना तो अभी हम दूसरा निषंद पढ़ चुके हैं अब हम तीसरा निषंद अभी पढ़ रहे हैं उस तीसरे निशंध के भी कुछ श्लोक अभी पढ़ चुके हैं दूसरा सहज विद्योदय निशिंद था और तीसरा अब है विभूति निशंध पहला स्वरूप स्पंद था जो पहला मिशन था दूसरा सहज है और तीसरा विभूति अब विभूति में क्या होता है कि हम जब उस शास्त्र का पर आरूढ़ होने लगते हैं तो हमारे में कैसे कैसे अनुभव होते हैं हमारे को और हम उनका क्या एक्सप्लेनेशन है और हम कैसे समझें कि इसके अंदर हमारी आत्मबल या हमारी चेतना क्या है तो उसको चेतना को समझने के लिए क्योंकि तो जितने भी आध्यात्म के तरीके हैं वो सब इशारा करेंद्र इधर है तुम इतने बड़े चक्र में कहीं खो जाते हो तो आध्यात्मिक इशारा करता केंद्र इधर फिर उस चक्र में दुनिया में कहीं खो जाते हो फिर कहीं ना कहीं कोई मिलेगा आपको फिर इशारा करेगा केंद्र इधर तो वो केंद्र इधर है जो भी उंगली बताते हैं केंद्र है, वही आध्यात्म वही धर्म है जो आपको उंगली बताता है कि केंद्र किधर है वही आपको केंद्र में कान पकड़ के बिठाने देते वो आपको जाना है आप स्वतंत्र क्योंकि शिव की चेतना आपके पास आप चाहो दाहे में मुड़ो आपकी चाहे इच्छिपाए इस चेतना में यह स्वतंत्रता में आपको कोई नहीं रोक सकता आपकी इच्छा है कि खाली पड़ी चीज उठाकर जेल में रखो, आप चाहे तो उसको पुलिस को दे दो चाहो तो वो असली मालिक को खोजे मर्जी आप कहीं गए मंदिर में लावर इस मोबाइल पड़ा अब आपकी इच्छा तो जेल में रख आपकी इच्छा हो तो किसी को बेच दो आपकी इच्छा तो पुलिस को दे दो आपकी इच्छा हो तो कोशिश करो नंबर पता लगा किसका है दे दो तो, ये तो आपकी इस स्वतंत्रता में आपको कोई रोक नहीं लेकिन दिशा जरूर बता सके आपके अंतरात्मा बोलेगी पुलिस को दे दो जो दे रिपोर्ट करना जाएगा उसको मिल जाएगा लेकिन मन बोलेगा रख लो यार बहुत सारे बीस हजार का मोबाइल है सिम निकाल के फिर को सब काम में आएगा तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या करते हैं दिशा हमारी क्या हो यह हमारी स्वतंत्रता है लेकिन अंतरात्मा सदा आपको एक दिशा दिखाई देती है इसलिए कहते हैं कि ईश्वर आपके अंदर बैठे वो आप स्वयं ईश्वर हो बेटा क्या है वो आप स्वयं ईश्वर हो तदंतर आपके पास स्वतंत्रता शक्ति लेकिन एक सीमित मात्रा में असीम स्वतंत्रता शक्ति नहीं कि मैं गलत भी करूं और फिर भी पकड़ा नहीं जाऊं जरूरी नहीं आप ये पत्थर को फेंक सकते हो 100, दो सौ मीटर लेकिन उसको अंतरिक्ष में नहीं फेंक सकते लेकिन शिव के पास पूर्ण स्वतंत्रता शक्ति उसको पूछते पूर्ण स्वातंत्र है और उसी का नाम है पार्वती उसी का नाम है मां उसी का नाम है दुर्गा वो पूर्ण स्वतंत्र है उसका विरोध कोई नहीं कर सकता क्यों क्योंकि वो केंद्र से निकलने वाली शक्ति है और दुनिया के जितनी शक्तियां हैं उसी से निकली हैं तो उसका विरोध कौन करे? वो तो श्रोत है समस्त शक्तियों के स्रोत का विरोध करने की शक्ति किसी और शक्ति में नहीं हो सकती क्यों नहीं हो सकती क्योंकि समस्त शक्तियां उससे छोटी है समस्त शक्तियां मिला लो ब्रह्मांड की तो भी उस शक्ति से बड़ी नहीं हो सकती क्योंकि समस्त शक्तियों ने शक्ति उसी से उधार ली हम कहते हम प्राण है हम इसलिए हम जिंदा है लेकिन इस प्राण को प्राण किसने दिया इस प्राण को जिंदा करने की ताकत किसने दी हम कहे हमें प्राण है हम जिंदा है लेकिन हमारे अंदर जो प्राण है उसका भी तो कोई प्राण होगा उसको भी तो किसी ने ये लिख के दिया होगा या तुमको अधिकार तुम जा रहोगे वो आदमी जिंदा हो जाएगा तुम तो तो वहां से हट जाओगे वो मर जाएगा तो ये भी प्राण को भी प्राण किसने दिया प्राण को प्राण किसने बनाया ये क्या है सोचने का तरीका अनुसंधित सा है जो हम अपने भीतर अनुसंधान करते हैं अपने भीतर सोचते हैं और चिंतन करते हैं और चिंतन करके किसी सही दिशा पर पहुंचते हैं तब वो दिशा हमारे को केंद्र का रास्ता बताते है। ये केंद्र की के दिशा इसलिए अनुसंधित सब करते हैं लेकिन जब विचारों की उलझन होती है उलझलोल विचार जब मस्तिष्क मन में उत्पन्न होता है उस समय हमारी अनुसंधित सा जाती है जैसे हम कितने भी स्मार्ट हो रास्ता ढूंढने में लेकिन कहीं मेले वक्त हो जाता है हमको मिलता नहीं रास्ता किधर है फिर कोई बताता है भैया इधर से जाओ बाहर निकल जाओ इसी तरह आध्यात्मिक है जो आपको आई उंगली बताता है बस ये रास्ता है उसके बाद में फिर आप आपके घर फिर आपकी इच्छा हो तो उसको अपने दैनिक जीवन में वापरो नहीं इच्छा हो मतलब तो हमने जो पढ़े थे सूत्र उसमें से यथेच्छा ब्यर्थितो धाता जागृतों अर्थात हृदय स्थितान सूर्योदय कृत्वा संपादय के देखना यह पिछली बार अपने पढ़ चुके हैं अपन कि जब हम प्रबलता से किसी चीज की इच्छा करते हैं जाने की तो वो इच्छा हमारे अंदर की चेतना उसको सामने ला के खड़ा करें सोते ही मिलने कछु संदेह जो तुलसीदास जी ने कहा है ना कि सोते ही सोतेहू मिलन कछु जिस पर जिसका सच्चा स्नेह है वो उसको मिले कभी कभी हम कोई याद है बचपन में हम इसका उल्टे सुलटी व्याख्या करते थे इस बात की छोटे छोटे थे ये सुनते थे तो हम लोग यार ये, ये चीज तो आप लोग को बहुत पसंद है तो निश्चित मिलना चाहिए जब बड़े बड़े सौ में आए कि वो सच्चा स्नेह नहीं था सच्ची तरफ नहीं थी वो खाली कामना थी लालसा थी किसके पास इतना अच्छा पेन है आप को मिल जाना चाहिए हमारा सच्चा स्नेह इसके ऊपर है ना लेकिन वो फिर मिलती तो नहीं हमारे को तुलसीदाजी गलत बोल रहे हैं ना लेकिन आप सोच में आता है कि तुलसी दादी गलत नहीं बोल देते संस्कृति हमारा जो स्नेह था जो तड़प थी वो आधुनिक थी अगर वो सच्ची होती वो चीज तो हमारे पास अपने आप चले आती तो सोम है ना? हमारी जो मध्य नाड़ी होती है जिसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी जिसके अंदर के हमारे प्राण रहते हैं हमारी चेतना आत्मा जिसमें रहती है और उसके आसपास सोम सूर्य नाड़ी होती है जिसको ईड़ा पिगला बोलते हैं तो उन नाड़ियों के भीतर जो हमारे सांसारिक चेतना होती है वो दोनों उस चीज को सामने ला के रख देती है और सूर्य बोलते हैं उसको तो सोम सूर्योदय कर्तव संपादक देना वो उस चीज को इस योगी के लिए वो सामने ला देती इसको बोलते हैं जाग्रत स्वतंत्र। जागते हुए वो व्यक्ति स्वतंत्र है उसका विरोध कोई नहीं कर सकता है ना। संसार की शक्तियां उसको वो काम करने के लिए उद्धत हो जाती वो चाहता है जो हृदय से जो चाहता है वो काम करने के लिए वो उद्यत हो जाती इससे आगे होता है स्वप्न स्वातंत्र योगी के लिए तथा स्वप्ने अप्यभिष्ठार्थान प्रणस्या अतिक्रमान नित्यम स्फुटतम मध्ये इससे तो अवश्यम प्रकाशीय यानी जो नित्य रूप से केंद्र तो पर स्थित है सतत केंद्र पर स्थित है उसको स्वप्न पर भी अपना अधिकार हो जाता है वो स्वप्न में जैसे हम क्या कहते हैं स्वप्न में हमने क्या देखा हमारा कोई अधिकार नहीं है हम मर्जी आए वो चीज वो दिखाता है जिसको दिखाना होता है और हम मजबूरन उसको देखते हैं डराए तो डर जाते हैं है ना कुछ खिलाए तो खा जाते हैं उस समय कोई बंदूक मारे तो हम सो जाते क्योंकि हम उस समय हमारा कोई अधिकार नहीं होता स्वप्न पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता निंद्रा पर हम हमारा कोई अधिक बेहोश की तरफ तो सो जाते हैं कभी हमारे टाइम ऊपर है नीचे क्या है भवन जाने लाल टपकरी लेकिन हम जैसे वैसे सो जाते क्योंकि उस वक्त हम अपना अधिकार खो देते हैं शरीर पर से अपना नियंत्रण समाप्त हो जाता है मन पर से नियंत्रण समाप्त हो जाता है समस्त इंद्र पर से नियंत्रण समाप्त हो जाता लेकिन ये जो योगी है जो केंद्र का अनुसंधान कर रहा है उसको स्वप्न स्वातंत्र में मिल जाता है जो सोता भी है तो वो चेतनामान स्थिर होने की वजह से है, वो अपने आप को सोते हुए देख सकता है अपने सपनों को मॉड्यूलेट कर सकता है अपने सपने वो चाहे वो देखे चेहन नहीं देखे निंद्रा में भी वो जागता रहता है उसको बोलते योग निंद्रा जब वो सोता है लेकिन योगी की तरफ उस समय उसके अपने शरीर का अपने मन का अपने विचारों का नियंत्रण उसके कर लेकिन तीसरा होता है असावधान योगी कि अन्यथा तो स्वतंत्रता से आज सृष्टि तदर्म तो कतौवता था सततम लौकिकता से वह जागृत स्वप्न पदद्व है वो अने अगर वो सतत रूप से अनुसंधान करने से चुप जाता है असावधान हो जाता है या केंद्र की ओर स्थिर रहने से आनाहानि करता है उसका मन इधर उधर भागने लगता है मन चंचल है तो ऐसे परिस्थिति में उसके मन में फिर वही अनर्गल सृष्टि होने लगती है हमारे मन में अनर्गल सृष्टि सुधार होती है अनर्गल सृष्टि का मतलब बिना सिर पेड़ की, सपने में बिना पेड़ के सिर के दिखाई देते हैं और विचारों को भी अगर हम कभी हम हाँ सुबह से रात तक जो विचार आए हैं किसी दिन ईमानदारी से कागज पर लिखे तो अपने आप को भी हंसी आएगी और हम कभी किसी को दस्त करके दिखा नहीं सकते आप सुबह सर आज तक ऐसा सोचा मैंने सुबह से रात तक हमने जो सोचा उसको कभी कागज पे लिखेंगे किसी को दिखा के बता रहे ईमानदारी से कभी हिम्मत नहीं होगी कि बताने किसी को क्योंकि हम अपने अंदर से इतने अनर्गल विचारों से भरे होते हैं कि जिन विचारों को हम स्वयं स्वीकार नहीं कर सकते और तो दूसरे को कैसे बताएंगे तो प्रकृति जो हमारी स्पंद की है संरचना करने की वो सृष्टि की जो नियति है या सृष्टि का जो स्वभाव है वो अनर्गल रचना कर रहे थे हमारे मन में भी अनर्गल विचार आते रहते हैं तो अगर हम असावधान हो गए तो उसी अनर्गलता के निशान के अंदर हमारे विचार चलने लगते हैं और उसके बाद में हमारा जो जागृत स्वतंत्र है और सप्तम स्वतंत्र तक हो जाता है कब हुआ जिस वक्त तो हमारे योग में असावधानी हो जाती है यथाथ स्फुटों दृष्ट कर सावधान अपि चेत भूजो स्पुटरो भावी स्वप्न बलोद्योग भाविता जैसे कभी कभी क्या होता है अब आत्मबल को समझने की बात इसमें बताते कभी कभी क्या है दूर खड़ा कोई आदमी दिखा बताने कौन थे फिर अपन क्या होता अपना आत्मबल लगाते हैं उसमें और फिर भी बार कर देते अरे नए नई शर्मा जी खड़े देखते समझ में आगे बढ़ते है ना क्या अगर हमने इसमें अपना बल लगाया और वो हमको स्पष्ट समझा नहीं नहीं कुछ नहीं पक्का वही शर्मा जी हमको समझ में आ गया हमने बहुत अपना आत्मबल लगाया और उसके बाद में अगर हम साम, सामने देख रहे थे ठीक से समझ नहीं, नहीं आ रहा था आत्मबल लगाया तो समझा अभी का एक दूसरा उदाहरण बताओ आत्मबल का जो ये जो ये रहा है ना कभी कभी क्या होता है हम पढ़ रहे हैं याद नहीं हो रहा फिर कहता हम एकाग्रता से आत्मबल लगाते तो हैं क्यों ना यह या भी याद करना है आज आधी परीक्षा है और फिर उसको फिर से पढ़ते हैं और उसको पढ़ते वक्त तो पूर्ण एकाग्रता से यानी पूर्ण आत्मबल से उसको पढ़ते हैं और वो फिर एक बार में आगे जाते हैं तो वो मालूम है कि जीवन मरण का प्रश्न है कोई याद करना करना है तो जब हम ऐसा जीवन मरण का प्रश्न आता है तो हम आत्मबल प्रवल का प्रबलता से उपयोग करते हैं वो आत्मबल क्या है वो हमारी चेतना है कुछ चेतना का आगे विकास आगे गया तो समझना जब आप अगले श्लोकों में समझना कि आत्मबल आपसे कुछ भी करा सकता है और आत्मबल में इतनी शक्ति है कि उस आत्मबल से संसार का कोई काम असंभव नाम से नहीं उस आत्मबल से सब कुछ संभव है तो यहां का लिखा यथा है तो स्पटोल दृश्य है यानी हमको तो साफ दिखाई दे रहा है आंखें अच्छी है हमारी ऐसा नहीं कि चश्मा लगता हूं लेकिन सावधान है बच्चे चेत सी सावधान होकर देख रहे हैं फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है सामने के दृश्य हमारी आंखें अच्छी हैं दृष्टि बाधित नहीं है हम अच्छा दिखता है और सावधानी से देख भी रहे हैं उसके बावजूद हमको ठीक से दिखाई दे रहा है कौन है लेकिन गुड़ो स्पुटल भाती स्वबलोद्योग भावित है जिस तरह हम आत्मबल का उपयोग करेंगे उसके बाद तो उसके बाद में उनको स्पुटतर दिखाई देने लगता दिखाई देने क्योंकि उसमें आत्मबल का प्रयोग है आत्मबल में ऐसी शक्ति है कि वो आप कुछ भी कर सकते हैं धीरे धीरे हम आंखों बल के और अग्रसर हो रहे हैं के अंदर पर कभी कभी क्या होता है तो बातचीत चल रही है और हमारा आत्मबल गया है लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर रहे आधे घंटे क्या बात हुई इसमें नहीं क्यों उस वक्त हम अनर्गल विचारों की सृष्टि में व्यस्त थे सामने कोई बात कर रहा है और हम अनर्गल विचारों के सृष्टि करते चले जाते रहे क्योंकि स्पंद का ये स्वभाव है क्योंकि स्पंद का क्या मतलब है वो मां वो माए चाहती है संसार चलता है, और शिव चाहता है कि मेरे को भुलावा में तो संसार चलता रहेगा जैसे ही कोई भुलावा से दूर आ जाएगा शिव स्वरूपता की ओर आ जाएगा और अगर सभी आ गए तो संसार प्रलय हो जाएगा इसलिए शक्ति चाहती कि संसार चलता रहे तो कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ बात कोई हमको बोल रहा है पूरी बात सुन ली लेकिन अंदर एक लाइन में नहीं गई क्यों नहीं गई क्योंकि हमारी चेतना उस समय कहीं और लगी थी लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई आप बात बोलते सिर्फ एक ही बात बोली जाएगी एक ही बात बोली जाएगी है ना और उसी पर सब कुछ निर्भर करता है तुम्हारा है ना तो फिर अपन कहता हूं आत्मबल से पूर्ण ध्यान लगा के पूर्ण एकाग्रता से फिर तो चाहे बाहर ढोल बज रहे हो हमको सिर्फ उसी की बात सुनाई देगी सुना। क्योंकि हमने अपने आत्मबल को वहां केंद्रित कर दी जैसे अपना आत्मबल केंद्रित करते हैं तो वहां पर हमको मात्र वही चीज सुनाई देगी जिसको हम सुनना चाहें अभी किसी पार्टी में जाओ वहां पर मान लो पांच लोग खाना खा रहे हैं किच ढेर सारी आवाजें आ रही है म्यूजिक भी चल रहा है लोग आपस में चिल्ला रहे हैं बच्चे रो रहे हैं सब कर रहे हैं लेकिन अगर कोई एक से मेरे को बात करनी और बहुत जरूरी बात है तो मेरे को सिर्फ उसी की आवाज सुनाई देगी बाकी कुछ भी सुनाई देगी क्योंकि मैंने पूर्ण एकाग्रता से अपने आत्मबल को उस दिशा में प्रेषित कर दिया तो मेरा वो बल मुझे सिर्फ उसी बात को स्पष्टता से सुनाई देगी वो इसी बारे कहेंगे तथा यदि परमार्थ नदा यतन यथास्थितम तथा बलाक्रम में न चिरासम प्रवर्तित है जिस तरीके से अभी यह बात आपको कही गई, गई वो सामान्य व्यक्ति के लिए बात की अब जो अगला सूत्र है ये बताएं योगी के जो केंद्र में आकर स्थिर हो गया जिसने अपना सच्चा स्वरूप समझ लिया जिसने इस संसार को अपना विकास डालिया है और यह बात उसको बोध हो गई उसके लिए वह आत्मबल जो चीज जहां है और जैसी है उसको उसका बोध करा गया अभी तक नहीं है शर्मा जी को पहचाना ये आवाज सुन ली ये बात समझ ली सुनाई दे गया एकदम ध्यान से सुने समझ में आ गई इसी बात को आत्म बल के प्रयोग के द्वारा योगी क्या कर सकता है अतीत को देख सकता है क्या बीत आप क्या अतीत को मेरे अतीत को, अतीत को उसके अतीत को उसका अतीत को देख सकता है व्यवहित को देख सकता है यानी जो आने वाला है अभी तो आया ही नहीं है में छिपा उसको भी देख सकता है आने वालों को देख सकता है और विप्रकृष्ट को भी देख सकता है विप्रकृष्ट का मतलब होता है मैं बैठा हूं यहां बात हो रही इंदौर की अब मेरे को इतनी दूर पर दिखाई देगा क्या है ना लेकिन योगे को दिखाई दे सकता जैसा अभी हम थोड़ी देर पहले गुरु की बात कर रहे थे शायद कमल बयान नहीं आए वो ने बात करी थी या आपने शायद बात करी थी गुरुदेव तो गुरुदेव की बात हम जब निकलती तो हमको मालूम है कि कभी कभी एक बार हमारा एक मित्र था साथ में उन्होंने गुरुदेव से बात करी वो आया था मेरे को कान दिखाने के लिए हालांकि ये लोग कभी भी है ना अपने जो कुछ भी सिद्धि होती है, उसका सार्वजनिक प्रदर्शन कभी नहीं करते ना उसका उपयोग करते कष्ट फैलने की सिद्धियों को हैं। और जैसे ही उनके गुरुदेव को फोन लगाया तो उनके मुंह से निकल गया कि कान कैसा है जबकि वो उसको उसी वक्त कान दुखने लगा था और वो मेरे को दुखाना आ गया और उन्होंने जैसे फोन लगाने लगे तो गुरुदेव से बात कर लेते जबकि एक शब्दवीर बोले और वो एकदम एकदम मुंह से निकल गया कि कान कैसे आप वैसे हमको छोटे छोटी झेलकियां कितनी ही बार मिल चुकी हैं। इस बात के प्रमाण स्वरूप की हमारे गुरुदेव जो है वो आत्मस्थ रहती है बावजूद तो इसके कभी हमारे को एकदम सामान्य व्यक्ति की तरह यार क्या आज बहुत उल्टियां हो रही है पेट में जलन हो रही है सिनेमा में दुख रहा है ब्लड प्रेशर बढ़ गया था बुखार आ गया इसके शरीर के कष्ट झेलते हैं इन झेलने के बावजूद किसी भी सिद्धि का उपयोग करने की उचित कोई भी योगी सिद्धियों का उपयोग नहीं करना चाहता अगर जो सच्चा मोहब्बत करता है केंद्र सच्चा साधक है इन सिद्धियों से कभी मोहबत नहीं करता उनको इन सिद्धियों से कोई लेना है वो जानते हैं कि सब कुछ वास्तविक धर्म के मार्ग में बाधक है जितनी सिद्धियां लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अनायस ही वो बात मुंह से निकल जाती अन्यथा वो कभी इसका सामान्य प्रयास नहीं करता तो जो योगी होता है सच्चा और जिसको केंद्र का अभ्यास हो गया उसको अतीत व्यवहित या विप्र तीनों चीजें दिखाई जाए अतीत जो बीत चुकी है जो आने वाली हैं, है आड़ में छुपी हैं अभी तक और विपद प्रश्न जो बहुत दूर होने की वजह से अमेरिका में क्या हो रहा उसको है उसको यहां दी जाए तो इस तरह से वो आत्मबल बल्कि प्रयोग से उन सब चीजों को देख आप कहोगे कि यार आदमी तो जादूगर हो गया है ना कि चालों बोल देगा तो आप पीछे से साढ़े साल लेकिन अगर वो सचमुच में इन जादूओं को तो प्रदर्शन करने लगता है तो फिर मांस नोटंकी बन जाए ऐसे भी लोग हैं जो करते हैं उसके पास जाओगे तो तुम्हारा बीमारी ठीक कर देगा उसके बच्चा नहीं तात लगा देगा बच्चा हो जाएगा है हाँ। ना तो कष्ट दूर कर देगा लेकिन इससे क्या होगा इससे नैसर्गिक संतुलन बिगड़ेगा तुम्हारा क्योंकि तुम आज क्या कर रहे हो हमारे अपने कर्मों के अनुसार तुमको वर्तमान जीवन मिला इस कर्मों में जो हमारे कर्मों के जो लेखे झुके हैं उसके अनुसार हम सुख या दुख पा रहे और वर्तमान में जो कर रहे हैं उसका हिसाब किताब आगे आने वाले समय में होने वाला है और सर्वोस्त पुरुषार्थ हमारा यह है कि यह क्रिया बंद हो जाए हमारे कर्मों का रिकॉर्ड होना बंद हो जाए अभी तक क्या होता है हमने एक चिटी को भी मारा तो कर्म रिकॉर्ड हो गया उस हम चिटी बने वो हमको मारे हमने किसी को दुख दिया दिल दुखाया वो हमारे कर्म बन गए वो अब हमारा दिल उतना है और ज्यादा दुखना ही आगे पीछे इसको बोलते पॉलिटिकल जस्टिस एक काव्यात्मक न्याय प्रभु न्याय करता है लेकिन काव्यात्मक और यह होता है हमारा एक टेरेस्ट्रियल जस्टिस होता है जो सांसारिक न्याय होता है इसको फांसी बिठांग दो इसको जेल में डाल दो है ना इसको कोड़े बरसा दो ये हमारा सांसारिक न्याय होता है वो पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल जस्टिस होता है जो ईश्वर करता है उस जस्टिस के अंदर हमको उसका कोड़ा वोड़ा दिखाई नहीं देता उसकी जेल में दिखाई नहीं देते लेकिन हमको वो कष्ट जो हमने औरों को दिया वो धन्यवाद वापस लौटकर आपके पास आ ही असंभव नहीं है बल्कि यही सत्य है परम सत्य हम आपके अब इस क्रिया के अंदर कोई बाधा बनेगा तो स्वयं उसके लिए जिम्मेदार होगा इसलिए आप लोगों का कष्ट दूर करने चले गए बच्चा ने बच्चा पैदा कराने गए, ये करना वो करना तो इन सब चीजों में हम नए नए कर्मों के अधीन बनते चले गए हम ये सोचें कि एक कर्म किया है उसका फल अभी टाल दें तो आगे उसको ब्याज सहित उस कर्म को भोगना पड़ता आज टाल दिया तो आगे बोलना रोगना पड़ेगा तो इसलिए योगी के लिए सर्वाधिक श्रेय यही है कि वो इन सब लपड़ों में ना, बल्कि वो सतत आत्म अनुसंधान करता चला जाए और उस पर स्थिर बना क्योंकि जब वो ऐसा करता है तो क्या होता है और वो जब नहीं करता है तो क्या होता है उन सब चीजों की विवेचना आने वाले सूत्रों में करेंगे इसके अलावा जैसे हमने अभी पिछली बार कमल जहन से भी वादा किया था कि वो आ, दुख है डिप्रेशन है मानसिक तनाव है और उनका हमको आध्यात्मिक उपयोग कैसे लेना और उनके अंदर हम कैसे हम अपना योग साध चले जाएं, उसके आने वाले सूत्रों में है लेकिन चूंकि आज अपने समय अपने समाप्त तो होता जा रहा है इसलिए अपन अगले हफ्ते उन बातों को लेंगे जो इससे आगे है एक तो दुर्बल लोग कैसे काम कर लेते हैं कि हमारे कष्ट के समय में हम किस तरीके से कष्टों का सामना करते हैं अवसादग्रस्त होती डिप्रेशन आता है मन उदास हो जाता है किसी के व्यवहार से हमारे भाग्य से या हमको कहीं अपने खुद की गलतियों से जब हमारा मन उदास हो जाता है उस समय हम, उन, उन सब चीजों पर हमने अपनी प्रतिक्रिया कैसी होती है और क्या होना चाहिए और उससे हम कैसा आध्यात्मिक उसका उपयोग कर सकते क्योंकि हर चीज की एक ऊर्जा होती है उस ऊर्जा का उस दिशा में जाने के लिए उपयोग किया जा सकता कोई से भी जैसे आप एक बार पहले भी अपने बात करी थी कि अगर फास्ट बॉलर जब बॉलिंग करता है तो बिना किसी सिर्फ सिर्फ दिशा देने की जरूरत है, बिना ताकत लगाए उसे चौके में पहुंचे बिना ताकत लगाए छक्का लगता इस बात पर निर्भर करता है कि सही दिशा देता कुछ ताकत नहीं लगाते सिर्फ अकल लगाता है एक टेक्निक लगाता और इसी तरीके से अगर हमारी जो ऊर्जाएं हैं हंसी की खुशी की दुखों की इन सब ऊर्जाओं का उपयोग हम अपने आध्यात्मिक उपलब्धि और आंतरिक शांति के लिए कर सकते दुख की भी एक ऊर्जा है सुख की भी एक ऊर्जा है और इन सब ऊर्जाओं का उपयोग हम अपने आध्यात्मिक उपलब्धि और शांति के लिए कर सकते बहुत बड़ी बात एक बहुत बड़ी तसली है एक बहुत बड़ा वक्तव्य है जो हमारे को यह आध्यात्मिक देता है कि तो तुम अपने दुखों को भी और सुखों को भी और अपनी परिस्थितियों को भी अपनी गलतियों को भी सबका आध्यात्मिक उपयोग और उस राह पर जाने के लिए उसको साधारण लेकर उपयोग कर सकते बहुत सुंदर और बेहतर बात है जो अपन अगले आने वाले समय में करेंगे।